पत्रावली एक सौ पंचानवे श्रीमती बेटी स्टारगिज को लिखित द्वारा कुमारी डचर सहस्त्र दीपोद्यान जुलाई अठारह सौ पंचानवे माँ मेरा विश्वास है कि आप अब न्यूयॉर्क पहुँच गई हैं और वहाँ अभी बहुत गर्मी नहीं है यहाँ हमारा कार्य सुचारू रूप से चल रहा है मेरी लोई कल आ पहुँची है अब हम लोग सब मिलकर साथ हुए दुनिया भर की नींद मेरे ऊपर सवार हो गई है मैं दोपहर में कम से कम दो घंटे और सारी रात लकड़ी के कुंदे की तरह सोता रहता हूँ मैं समझता हूँ यह न्यूयॉर्क की अनिद्रा की प्रतिक्रिया है थोड़ी बहुत लिखाई पढ़ाई करता हूँ और रोज़ सुबह जलपान करने के बाद क्लास लेता हूँ भोजन एकदम निरामिष नियम के अनुसार बनता है और मैं खूब उपवास कर रहा हूँ मैं यहाँ से जाने से पहले कई शेर चर्बी घटाने को दृढ़ संकल्प हूँ यह मेथाजिष्टो का स्थान है और वे अगस्त में अपने शिविर गोष्ठी करेंगे यह बहुत ही रम्य प्रदेश है लेकिन मुझे भय है कि मैं मौसम के दौरान यहां बहुत भीड़ की, हो जाएगी मेरा विश्वास है कुमारी जोजो का मक्खी दंश अब ठीक हो गया होगा माँ कहाँ हैं उन्हें पत्र लिखें तो दया करके मेरा अभिवादन भी दे दें परसी के आनंदपूर्ण दिनों की याद मुझे सदा आएगी और श्री लेगेट की उस खातिरदारी के लिए सदा धन्यवाद मैं उनके साथ यूरोप जा सकता हूँ उनसे भेंट हो तो मेरा आंतरिक प्यार और कृतज्ञता दे दें उन्हें जैसे सज्जनों के प्यार से यह संसार सदा सुंदर हुआ है क्या आप अपनी मित्र श्रीमती डोरा एक लंबी जर्मन नाम के साथ हैं वे बहुत ही भली और सही अर्थों में महात्मा है कृपया उन्हें मेरा प्यार और अभिवादन दें मैं फिलहाल निद्रित अलस और आनंदपूर्ण अवस्था में हूँ और यह बेजा नहीं लगता मुझे मेरी लुई न्यूयॉर्क से अपना पालतू कछुआ ले आई थी यहाँ पहुँचने के बाद कच्छप ने अपने को समस्त प्राकृतिक परिवेश में घिरा हुआ पाया अनवरत हाथ पाँ मार कर, रेंगता लुढ़कता मेरी लुई के प्यार और दुरार को बहुत पीछे छोड़ चला गया पहले तो वे बहुत दुखित हुई किंतु हम लोगों ने मिलकर मुक्ति का ऐसा जोरदार प्रचार किया कि वे तुरंत संभल गई भगवान आपका सर्वदा मंगल करे यही आपके इस स्नेहाीन की प्रार्थना है विवेकानंद पुनः पुनस्क जो जो ने भोज पत्र की पोथी नहीं भेजी श्रीमती बुल को मैंने एक प्रति दी थी बहुत प्रसन्न हुई थी भारत से बहुत से सुंदर पत्र आए हैं वहाँ सब ठीक ठाक हैं उस ओर के बच्चों को प्यार सतमुच के वहाँ के भोले भाले विवेकानंद एक श्री एफ लेगेट को लिखे द्वारा कुमारी डचर सहस्त्रद्वीप उद्यान न्यूयॉर्क सात जुलाई अठारह तो प्रिय मित्र मुझे प्रतीत होता है कि आप न्यूयॉर्क का बहुत ही आनंद ले रहे हैं अतः पत्र के से अपने स्वप्न भंग के लिए मुझे क्षमा करें कुमारी मैकलाउड और श्रीमती स्टारगिज के दो सुंदर पत्र प्राप्त हुए उन्होंने दो सुंदर भोजपत्र की पुस्तकें भी भेजी। मैंने उन्हें संस्कृत के मूल तथा अनुवादों से भर दिया है और वे आज की डाक से जा रही है श्रीमती डोरा श्रीमती डोरा रसस्थ लेस लेसबर्गर से गुप्त विद्या की अनुगामिनी थी जिन्होंने कुमारी मैकलाउड तथा श्रीमती स्टारगिज के साथ स्वामी जी का परिचय कराया महात्म्य दिशा में कुछ चमत्कारिक प्रदर्शन कर रही है ऐसा मैंने सुना है पर्सी से प्रस्थान के बाद अप्रत्याशित स्थानों से लंदन जाने के लिए मुझे निमंत्रण मिले हैं और मैं इसके लिए अत्यंत आसान्वित हूं। मैं लंदन में कार्य करने के लिए इस अवसर को खोना नहीं चाहता और इसलिए मैं जानता हूं कि भविष्य कार्य के लिए आपका निमंत्रण लंदन के निमंत्रण के साथ मिलकर एक ईश्वरीय आह्वान हुआ है मैं पूरे महीने यही रहूंगा और केवल अगस्त में कुछ दिनों के लिए शिकागो अवश्य जाऊंगा। पिता लेगेट आप खींचे नहीं जब हम निश्चित रूप से मैत्रीपूर्ण हैं प्रत्याशा के लिए यही उचित अवसर है प्रभु सदा सर्वदा आपका कल्याण करे और चूंकि आप इसके योग्य पात्र हैं इसलिए प्रभु सदैव आपको सुख प्रदान करें सदा प्रेम और प्रीतिबद्ध विवेकानंद एक कुमारी अल्बर्टा स्टार गीज को लिखित 19 पश्चिम 38 न्यूयॉर्क 8 जुलाई अठारह अवश्य प्रिय अल्बर्टा अवश्य ही तुम अपने संगीत संबंधी अध्ययन में तल्लीन होगी आशा है तुमने सरगम के संबंध में सब कुछ जान लिया है अब असली बार मिलने पर अब अगली बार मिलने पर मैं हम तुमसे पुस्तकों के संबंध में कुछ सीखूंगा परसी में श्री लेगेट के साथ समय बड़े आनंद में बीता क्या उन्हें संत न कहें मुझे विश्वास है कि होलिस्टर भी जर्मनी का खूब आनंद ले रहा है और आशा है तब तो लोगों में से किसी ने जर्मन शब्दों विशेषतः एस सी एच टी जेट टी एस जेट से प्रारंभ होने वाले शब्दों तथा तो अन्य मधुर शब्दों के उच्चारण से अपने जीव छलनी नहीं की होगी मैंने जहाज में लिखा हुआ तुम्हारा पत्र तुम्हारी माताजी को सुना दिया बहुत संभव है कि मैं आगामी सितंबर में यूरोप जाऊं। अभी तक मुझे यूरोप जाने का अवसर नहीं मिला आखिर वह संयुक्त राज्य से बहुत भिन्न न होगा और अब तो मैं इस देश के रहन सहन और रीति रिवाज में पूर्ण अभ्यस्त हो चुका हूँ पर्सी में हम लोगों ने नाव खेने का बहुत आनंद उठाया और मैंने नाव खेने की एक दो बातें सीखी। कुमारी जोजो को अपनी मधुरता का मूल्य चुकाना पड़ा क्योंकि मक्खियों और मच्छरों ने उन्हें क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ा उन्होंने मुझे काफ़ी तरह काफ़ी तरह दी शायद इसलिए कि वे अति कट्टर टेरियन मक्खियाँ थीं और एक गैर ईसाई को कभी भी स्पर्श नहीं कर सकती थी मैं सोचता हूँ कि पर्सी में मैं फिर बहुत गाने लगा और अवश्य ही इसने उन्हें डरा दिया होगा भोजपत्र के वृक्ष बड़े सुंदर थे मेरे मन में उनकी छाल से पुस्तकें बनाने का विचार आया जैसा प्राचीन काल में मेरे देश में रिवाज था और तुम्हारी माता तथा चाची जी के लिए संस्कृत श्लोकों की रचना की अलबर्टा मुझे विश्वास है कि तुम शीघ्र ही अति महान विदुषी नारी बनोगी तुम दोनों के लिए प्रेम और आशीर्वाद तुम्हारा चिर स्नेही स्वामी विवेकानंद एक सौ अंठानवे खेतड़ी के महाराजा को लिखित अमेरिका नौ जुलाई अठारह सौ पंचानवे मेरे भारत लौटने के बारे में बात इस प्रकार है जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं मैं अपनी धुन का पक्का हूँ मैंने इस देश में एक बीज बोया है वह अभी पौधा बन गया है और मैं आशा करता हूँ कि शीघ्र ही वह वृक्ष हो जाएगा मेरे दो चार सौ अनुयायी हैं मैं यहाँ कई सन्यासी बनाऊंगा, तब उन्हें काम सौंप कर भारत आऊँगा जितना ही ईसाई पादरी मेरा विरोध करते हैं उतना ही मैंने ठान लिया है कि मैं उनके देश में स्थायी चिन्ह छोड़ कर इस समय तक लंदन में मेरे कुछ मित्र बन चुके हैं मैं वहाँ अगस्त के आखिर तक जाऊँगा इस शीतकाल में कुछ समय लंदन में और कुछ समय न्यूयॉर्क में बिताना होगा फिर मैं भारत आने के लिए स्वतंत्र हो जाऊँगा भगवान की कृपा हुई तो इस सर्दी के बाद यहाँ काम चलाने के लिए पर्याप्त आदमी होंगे हर काम को तीन अवस्थाओं में से गुजरना होता है उपहास विरोध और स्वीकृति जो मनुष्य अपने समय से आगे विचार करता है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 इसी अगस्त महीने के अंत में यूरोप जाने की व्यवस्था पहले ही हो चुकी थी इसलिए तुम्हारे आमंत्रण को मैं तो भगवान का ही आह्वान समझता हूँ सत्य में जयते नानृतम सत्येन पंथा वित देवान मिथ्या का कुछ फूट रहने पर सत्य का प्रचार सहज भी संभव है ऐसी दिन की धारणा है वे भ्रांत हैं समय आने पर वे पाएंगे कि विश्व की एक बूंद भी सारे खाद्य पदार्थ को दूषित कर देती है जो पवित्र तथा साहसी हैं वही जगत में सब कुछ कर सकता है माया मोह से प्रभु सदा तुम्हारी रक्षा करे मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए सदैव प्रस्तुत हूँ एवं हम लोग यदि स्वयं अपने मित्र रहे तो प्रभु भी हमारे लिए सैकड़ों मित्र भेजेंगे आत्मयनो बंधु हो हमेशा यूरोप सामाजिक तथा एशिया आध्यात्मिक शक्तियों का उद्गम स्थल रहा है एवं इन दोनों शक्तियों के विभिन्न प्रकार के समिश्रण से ही जगत का संपूर्ण इतिहास बना है वर्तमान मानव इतिहास का एक और नवीन पृष्ठ धीरे धीरे विकसित हो रहा है एवं चारों ओर उसी का चिन्ह दिखाई दे रहा है सैकड़ों नई योजनाओं का उद्भव तथा नाथ होगा किंतु योग्यतम ही जीवित रहेगा तथा सत्य और शिव की अपेक्षा योग्यतम और ही हो ही कह सकता है तुम्हारा विवेकानंद